ये साथ ही पद और वाक्य होती है वाक्य में पदार्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है ना पदार्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति किसमें होती है पदार्थ है या होगा था इस प्रकार तथा करते उस कारण से पद का प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके पद का व्याख्यान करना चाहिए प्राविभ पदम पद हम व्याकरणीय प्राविभ की विभाग करके प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके पद का व्याख्यान करना चाहिए कि या क्रियावाचक पर रहा तो है अथवा कारक वाचक पर है तो विभाग करके समझना चाहिए अन्यथा मतलब यदि ऐसा ना करें तो भगवती भूत धातु से लट लगाई कर लट लगा में क्या बनता है भगवत भगवती और जो भगवत है ना पुलिंग रूप से भगवान भगवंतो भगवंता और भगवत से ही होकर के क्या बनता है भगवती है ना स्त्री के लिए जो है ना आपके अर्थ में किस शब्द का प्रयोग होता है का। और भगवती से समृद्धि में क्या बनता है भगवती क्या बनता है भगवती तो भगवती पद भी है और भगवती है तो प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके उस पर का व्याख्यान करना चाहिए कि क्रियावाचक है अथवा कारक वाचक है जिसे घटा भगवती यहाँ पर भगवती कैसा है क्रियावाचक पद है जैसे में भू प्रकृति यहाँ पर है भू धातु और प्रत्यय यहाँ है और जो भगवती भिक्षा देखी तो समुद्धि का रूप है कि आप भिक्षा की तो भगवत की भिक्षा में ही यहाँ पर प्रकृति अब क्या हो गई है बहुत ही क्या होगी प्रकृति होती है ना प्रत्यांग प्रत्यय क्या है यहाँ पर आपका सु? का सु है और सु परे रहते क्या है प्रकृति आपकी बहुत ही और भी परे रहते है पूरा विश्लेषण कर लेना तो प्रकृति प्रत्यय का विवाह करने से पता चलता है या क्रिया वाचक पद है अथवा कारक वाचक पद है अश्व है ना अश्व ध्यान देना स्वस्थ धातु है ना स्वास्थ्य जो स्वस्थ धातु है उससे मध्यम पुरुष के एक बचन में क्या बनेगा अश्वहा श्वास लेने अर्थ में जो स्वस्थ धातु है उससे लुंग लकार मध्यम पुरुष के एक बचन में क्या बनेगा अश्वहा तो तुम अश्वहा करते है तुम श्वास लेते हो तो स्वस्थ धातु है क्या अर्थ हो जाएगा तुम श्वास लेते हो अच्छा तो यहाँ पर स्वस्थ धातु है और प्रत्यय क्या है आपका है लुंग के मध्यम पुरुष का एक वचन और जब कहे अश्व पृथ्वी अश्वि तो यहाँ प्रकृति क्या है अश्व और प्रत्यक है और तुम अस्वहा यहाँ पर स्वस्थ प्रकृति है लुम्बे मध्यम पर उसके एक प्रत्या का प्रश्न है तुम तो अश्वहा तुम तो श्वास लेते हो अस्वाधा बात नहीं तो अश्व क्रियावाचक भी है तथा अश्वहाक है तो दोनों इस प्रकार पद है क्रियावाचक और कारकवाचक पढ़े आगे देखेंगे कारक और क्या यार अजापया अश्व ध्यान देना सीधा भी है सी। धातु से भी बन जाएगा तो विचार करके आप देखना स्वीसी स्वी बन, बन जाएगा स्वी सी भी बनेगा और यह यहाँ पर अजापे है तो अजापे जो है ना जब रिजंत जब धातु से रिजंत जब धातु है और लंगलकार मध्यम पुरुष के एक दिशन में क्या बनेगा अजापय इसका अर्थ है परस्त किया शत्रुन अजापया धातु है मध्यम पुरुष के एक बचन में में बन जाएगा अजापया शत्रुओं को किया अभी पर आप देखेंगे पे मध्यम पुरुष के एक बचन में अभी ये पयाह पैसी पयान की ऐसे विरूप होते हैं ना अजापयह ससुरु अजापयह ऐसा करेंगे क्या करेंगे सतुन है है ना का हो गया है। जब से में ये और अजायाथ में भी सरस्पति का अजाया पया पया कया तो समाज करने पर क्या होगा अजातया है ना? क्या होगा अजा पया का पाली पीता है ना तो अजा पया पिवती यहाँ पर अजापया अजा क्या है आपका कारकवाचक पद है और शत्रु जा क्या है क्रियावाचक पद है हमने अडिजन जब धातु से बनाया है वैसे जी जाए धातु है ना तो जी जाए धातु से भी रिस्क तय करके और फिर यहाँ झुंडकार के मध्यम पुरुष में भी अजापया बन जाएगा देख लेना जब से हमने लगवे बनाया है और जी जैसे बनेगा में में हो जाएगा जी जय से हाँ। अच्छा जी अन्य था भगवती अस्व अह एक एवं आदिशु अर्थ है इस प्रकार के लोगों में इस प्रकार के लोगों में नाम आख्यात्याद नाम कर संज्ञा या कारक कारक का है ना अन्यथा मतलब ऐसा न पर नज्यादी प्रयोगों में न कारक और क्रियावाचक पदों की समानता होने, होने के कारण यह ज्ञात नहीं होता है अनिर्ज्ञातम है ना समानता होने के कारण यह ज्ञात नहीं होता है की कैसे की क्रियार्थ में अथवा कारक अर्थ में कैसे व्याख्यान किया जाए क्रिया अर्थ में अथवा कारक अर्थ में किस प्रकार व्याख्यान किया जाए लग गया व्याख्यान किया जाए तो यह ज्ञात नहीं होता है अभी ज्ञात अग्ञात नहीं होता है क्यों समानता होने के कारण समानता है कारक की और क्रिया की कारक और क्रिया की समानता होने के कारण लग गया कार समानता होने के कारण यह नहीं होता है थ में अथवा कारक अर्थ किस इस प्रकार व्याख्यान किया जाए ते लेना शब्दार्थ उन शब्द और का अत्यंत विभाग होता है, या का से होती है। कलाया ना इनका प्रभाग होता है अर्थात विषय भेद से व्यवस्था होती है अब इसको जीवको बताते हैं तद्यथा प्राजादा की भगवान सफेद होता है सफेदी करते है ना तो कैसा होता है तो लगाते हैं प्रासादा श्वेत थे भवन कथे धोता है, है। इती इती और यहाँ पर अध्याय कर लेंगे स्पेस स्पेस इस वाक्य में स्पेस पर क्रियार्थक का श्वेत थे प्रासादा इसी कर अध्यार किसका करेंगे श्वेत पदा का प्रियर्थाध वाला है इस वाक्य में श्वेत पद क्रियार्थ वाला है और श्वेता प्रसादा प्रासाद श्वेत है इस वाक्य में कारक अर्थ वाला श्वेत शब्द है श्वेता वाक्य शब्द श्वेता शब्द और कारक कारका इस वाक्य में श्वेत श्वेत शब्द कारक अर्थ वाला है किस अर्थ वाला है हाँ क्रिया कारकात्मा कदर्था का अर्थ क्रिया रूप तथा कारक रूप है पूर्व वाक्य में किसका था प्रादा यहाँ क्रियारूप अर्थ है क्रियाकार क्रिया कारका कारकात्मा तो क्रिया रूप और कारक रूपर्थ तो है की आपकी क्रियाकार हो कारकाकार होती है प्रत्येक क्रियाकार हो कारकाकार जैसे घट से होने पर घटाकार प्रत्यय होता है घट विषय होने पर घटाकार वृत्ति होती है वैसे क्रिया होने पर क्रियाकार प्रत्यय और वो कारक होने पर का प्रत्यकृति अकस्मात कर रहे किस कारण से अब या वही, से। या वही है ऐसी या वही है ऐसी ध्यान देना तो जैसे कि किसी ने बोला देवदत्ता तो क्या बोला शब्द बोला ना उसी समय देवदत्ता आ गया तो क्या बोलेंगे ये वही है जो आपने कहा है कहेंगे तो ना ये वही है जो की आपने बोला होता है होता न ऐसा जबकि वास्तव में वही है क्या जिसको कहा है कहा है को, को है वाच तो वास्तव में जिसको कहा है वही है वही लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार होता है, ना तो ये इसी प्रकार का आ क्या हुआ यही है वह वही बात देवदत्ता आपने कहा फिर आ गया तो वह यही है कौन तो जिसको आपने बोला हुआ यही यही है संबंधा कि ऐसी प्रती होने से एकाकारा एवं एक रूप ही प्रत्यय होता है एक रूप ही ज्ञान होता है ठीक है ऐसी प्रती होने से क्या सिद्ध होता है कि एक रूप ही ज्ञान होता है यह संकेत है ना तो यहाँ पर संकेत से ऐसा पदक छेल करना संकेत संकेत निमित्ते ही संकेत के कारण शक्ति के कारण या वही है ऐसी प्रती होने से संकेत के कारण एक रूप ही प्रत्यय होता है एक रूप ही शब्द और अर्थ का प्रत्यय होता है <braceletity> या वही है ऐसी प्रती होने से संकेत से संकेत कर संकेत संकेत के कारण या शक्ति के कारण एक रूप ही शब्दों और अर्थ का प्रत्यय होता है यश तुत तो श्वेत अर्थात तू या किंतु जो तो स्वेत अर्थ है स्वेत विषय है श्वेत वाक्य है जो श्वेत अर्थ है अर्थ होने पर ही तो श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग होता है और उसके आकार से वृद्धि होती है।, है तो ध्यान देंगे तो शब्द और प्रत्यय का आलंबन कौन है अर्थ अर्थ होने पर ही उसके लिए शब्द का प्रयोग होगा और अर्थ होने पर ही अर्थात प्रत्यय होगा प्रत्यय का वृत्ति अर्थ होने पर अर्थाकार प्रत्यय और अर्थ होने पर ही उसके लिए क्या होगा शब्द होगा ईश्वर का शब्द और प्रत्यय का आलम्बन क्या बनेगा अर्थ शब्द तो और प्रत्यय का आलम्बन क्या बनेगा क्योंकि अर्थ, हो अर्थ होने पर ही उसका बोधक होगा अर्थ होने पर ही उसका बोधक होगा और अर्थ होने पर ही अर्थात अच्छा होगा शब्द और प्रत्यय का आलम्बन है आलम्बनी घोटाथ आलम्बना किंतु जो श्वेत अर्थ है, सब का है। जो श्वेत अर्थ शब्द और प्रत्यय का आलम्बन है लग जाएगा ही स्वादी अवस्था भी विक्रीमाणा वह अपनी अवस्थाओं से द्वारा परिणत होता हुआ वह अपनी अवस्थाओं के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता हुआ कौन अर्थ जैसे श्वेत अर्थ हो या घट अर्थ हो तो इसका क्या होगा परिणाम होगा और परिणाम कैसे होगा अवस्थाओं के द्वारा अवस्था कभी नूत कभी अवस्था कभी नूतनावस्था होती है कभी प्राचीन अवस्था होती है तो अवस्थाओं के द्वारा परिणाम होगा धर्म लक्षण अवस्था अच्छा अवस्था लिखा है ना अवस्था परिणाम लेना है नूतना अवस्था और पुरातन अवस्था वह अपनी अवस्थाओं के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता हुआ तो अवस्थाओं के द्वारा परिणाम किसका होगा बोलो का तो अर्ध का अवस्थाओं के द्वारा परिणाम होगा और ध्यान देना अवस्थाओं के द्वारा शब्द का परिणाम होगा अवस्थाओं के द्वारा जो है ना आपका वो बुद्धि का परिणाम होगा आप ध्यान देना क्योंकि बताएंगे हुआ अपनी अवस्थाओं के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता हुआ ना शब्द के साथ नहीं रहता है शब्द के साथ नहीं रहता है प्राप्त नहीं होता है और न बुद्धि साहता बुद्धि कर प्रत्यक और प्रत्यय के साथ नहीं रहता है मतलब प्रत्येक के साथ परिणाम को प्राप्त नहीं होता है देखिए अवस्थाओं के द्वारा परिणाम को प्राप्त करेगा लेकिन शब्द के साथ परिणाम को प्राप्त करेगा और प्रत्येक के साथ परिणाम को प्राप्त करेगा तो कौन परिणाम को प्राप्त करेगा हाँ वह अपनी अवस्थाओं के द्वारा परिणाम को प्राप्त वह ही हो कर लेना वह ही अपनी अवस्था अच्छा ही अर्थ बताएंगे वह अपनी अवस्थाओं के द्वारा परिणाम को प्राप्त करते हुए शब्द के साथ परिणाम को प्राप्त नहीं करता है और प्रत्यय के साथ परिणाम को प्राप्त नहीं करता है कौन अर्थ है आप देखो तो ही गर्द क्यों की कर सकते हैं इनके साथ परिणाम को प्राप्त नहीं करता है इसका मतलब इससे भिन्न है और इन दोनों का आलम्बन है ही कर सकते हैं कि मतलब क्या है इनके साथ परिणाम को प्राप्त नहीं करता इसलिए इनसे भिन्न है इन और इन दोनों का आलम्बन है एवं शब्द एवं प्रत्यय न इसलिए साधा इसी प्रकार शब्द दूसरे के साथ नहीं जाता है इसी प्रकार शब्द दूसरे के साथ परिणाम को प्राप्त नहीं करता है और प्रत्यय एवं शब्द एवं प्रत्यय न इसी प्रकार शब्द और इसी प्रकार प्रत्यय एक दूसरे के साथ परिणाम प्रादव को प्राप्त नहीं करते हैं शब्द का परिणाम देखो कदम मुकुल न्याय या विकीकरण न्याय से जब शब्द का परिणाम होगा तो उस समय अर्थ का परिणाम हो जाएगा और प्रत्यय का परिणाम मतलब प्रत्यय तो बदल जाएगा प्रत्यय है ना जैसे आप दो मिनट तक किसी वस्तु को देख देखते रहो तो दो मिनट एक ही प्रति नहीं रहेगी परिणाम होता रहेगा तो अब ध्यान देंगे तो प्रत्यय का परिणाम जब होगा उसमें अर्थ का परिणाम होगा क्या तो यही कहते हैं इसी, प्रकारे और इसी प्रकार शब्द दूसरे के साथ परिणाम को प्राप्त नहीं करता है दूसरे मतलब अर्थ और प्रत्यय के साथ इसी प्रकार प्रत्यय दूसरे के साथ परिणाम को प्राप्त नहीं करता है किसके साथ शब्द और अर्थ के साथ इसी का अर्थ इसी है इसी का क्या है अन्य था शब्द शब्द अन्य था भिन्न है अर्थ अन्य अर्थ भिन्न है प्रत्यय अन्य था प्रत्यय भिन्न है इसलिए शब्द भिन्न है अर्थ भिन्न है और प्रत्यय भिन्न है, है इस प्रकार इनका विभाग होता है विचार करके विभाग समझ में आता है सामान्यता लोग विभाग नहीं समझते ऐसा विभाग होता है एवं इस प्रकार उत्तर विभाग संकार उनके विभाग में इस प्रकार उनसे अत्यंत विभाग में या ठीक ठीक विभाग में संयम करने से योगी को सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान संपन्न होता है योगी को सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान संपन्न होता है तो की और मनुष्य की भी मालूम हो जाएगी और क्या जो अलग अलग भाषा सीखने की जरूरत नहीं है ना सब भाषाओं का विदेशी जैसे सब भाषाओं का पता चल जाएगा और पशु पक्षियों की भाषा का भी पता चल जाएगा मगर ये वास्तव में कल्याणकामी पुरुष के लिए लगता लद्दाख कि बहुत ज्यादा अध्ययन का शास्त्र नहीं कहते हैं साधना भी ये सब तो हो गया अठारस देखेंगे तो इसमें इसमें क्या बताया गया कि सब दत् प्रत्यय के विभाग में संयम करने से सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान हो जाता है सब दत् एक, एक दूसरे से मिश्रित है शब्द प्रत्यय में ऐसे है की एक में दूसरे का आरोप हो रहा है एक नूसरे की प्रती हो रही है और इनके विभाग में संयम करने से सभी प्राणियों की नकार का साक्षात्कार कब होगा संस्कार में संयम करने से तो इसको लगाने के लिए पहले इतना अध्ययन कर लेना संस्कार संयम क्या संस्कार संस्कार में संयम करने से क्या होगा संस्कारों का संस्कार संयम संस्कार में संयम करने से क्या होगा संस्कार का तो संस्कार में संयम करने से संस्कार का साक्षात्कार होने पर नहीं संस्कार में संयम करने से संस्कार का साक्षात्कार होने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है किसका ज्ञान होता है जाति का जन्म में पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है यदि अपने संस्कार में संयम करे तो अपने संस्कारों का साक्षात्कार होगा और अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाएगा संस्कार जो है अनुमान से सिख्ते है न लेकिन संयम करने से उनका प्रत्यक्ष भी हो जाएगा संयम करने से क्या होगा प्रत्यक्ष लोग शास्त्र की वस्तु को मानता है ना इसके साक्षात्कार की प्रक्रिया भी बता दी तो सब अनुमान से लोग मानेंगे अब संस्कार में संयम करने से क्या होगा संस्कारों का साक्षात्कार उसके जन्मों का ज्ञान होगा और तो इस प्रकार अपने संस्कार में संयम करने से अपने संस्कारों का साक्षात्कार होने पर अपने पूर्वजन्मो का ज्ञान होगा दूसरे मनुष्य तो के संस्कारों का संयम संस्कारों में संयम कैसे हुआ कुछ अनुमान के उसकी वृत्ति वगैरह आचरण को देख कर तो संस्कार में दूसरे के संस्कारों में संयम करेंगे तो दूसरे के संस्कारों का साक्षात्कार होने से क्या होगा उसके ज्ञान हो जाएगा, जाएगा। क्या था पैसा था ऐसा पता चल जाता है अब देखिए भी एक जन्म की समस्या से ही परेशान रहता है और पुराना पुराना पूरा पुरा पता चलने लगे और परेशान हो जाएगा लेकिन जो विवेकी है वो ये सोचेगा देखो हमने बहुत जन्मों में जो है ना शांति नहीं प्राप्त कर सका सुख नहीं प्राप्त कर और साधन नहीं बनना चाहिए और उससे बड़े विवेकी पुरुष को संस्कार ये संस्कार, संस्कार ध्यान देंगे एक संस्कार तो जानते हैं जो अनुभव से जंग होते हैं और स्मृति का खुश होते हैं ये संस्कार है ना तो इन संस्कारों के कारण क्या होती है स्मृति होती है ना अब ये जो पशु का जो बच्चा है ना जैसे जंगल में जो पशु रहते हैं उनके बच्चे भी स्तनपान करते हैं स्तनपान करते हैं तो क्या होता है कोई गांव में जो पशु स्पन्न होते हैं तो कोई स्तन नहीं लगा सकता है उस बच्चे को जंगल में तो कोई नहीं लगाता है तो स्तन में उनकी भिमती होती है कैसे होती है फिर मुठसवली माना प्रथम उत्पन्न वस्तु की प्रवृत्ति से खंड में आया है ना प्रवृत्ति का हमारे इष्ट का साधन है हमारी अभिष्ट का साधन है तो प्रवृति के प्रति क्या हेतु होता है इष्ट साधनता ज्ञान जैसे क्या है की जल पीने से आपकी विवादा निवती होती है तो जल पान आपका इष्ट साधन बनता है तो इस साधन बनता है क्या जल पीना तो इस साधनता ज्ञान होने से जल पीने इस साधनता ज्ञान होने से भोजन करने की होती। तो इस कब है कब क्या है बोले बहुत दिनों से खा पी रही है लेकिन जो स्तन पान करने में पशु के बच्चे की प्रथम प्रवृत्ति हुई है तो उसने इस साधनता ज्ञान उसी वर्तमान जन्म का है उसका नहीं। नहीं। तो क्या है कि बुद्ध पानम या इसम मनिष्ट साधनम स्तन पाना इष्ट का साधन है ऐसा इष्ट साधनता है क्या पूर्व जन्म का मानना पड़ेगा है ना तो वो पूर्व जन्म का क्या मानना पड़ेगा इष्ट साधनता कैसा है स्मृति को बोरा है ना कैसाधारणता ज्ञान तो स्मृति का कारण क्या है संस्कार जो है ना पूर्वजन होता है तो हम क्या कहना चाहते संस्कार दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं कैसे जो की अनुभव से जन नव स्मृति का हेतु होते है ऐसा लोग के बारे में सुना होगा कोई बहुत दुख पा रहा है क्यों पा रहा है तो संस्कार इससे बहुत सुखी है वही संस्कार इसलिए है तो यहाँ पर संस्कार वो है अनुभव से जन नव का हेतु हो ये नहीं है ना तो यहाँ पर जो संस्कार है वो धर्मा धर्म को है तो धर्मा धर्म को भी संस्कार कहा जाता है शुभ संस्कार होने से दुख होनी में जन्म अशुभ संस्कार होने से अशुभ होने में जन्म तो यहाँ पर संस्कार सब जहाँ तो किसके लिए है धर्म के लिए तो दो प्रकार के संस्कार हो गया तो दोनों प्रकार के संस्कारों का रोपण यहाँ पर आ रहा है योग हाथ में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती है जो दूसरी की नहीं मिलेगी बढ़िया है अब ध्यान देंगे द्वय खरु अभी संस्कारा खड़ू वापसी अलंकार में है अभि संस्कार ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं आज ये पर ध्यान देंगे पहले लिखा है वार्सना है ना वासना रूप संस्कार तो वासना रूप संस्कार जो कि यहाँ जानते हैं अनुभव से जन स्मृति का हेतु और कुछ आगे देखेंगे धर्मा धर्म रूप देखा है ना कुछ आगे दूसरा संस्कार कौन हुआ तो दो प्रकार के संस्कार हुए ना दोनों अलग अलग हुए ना तो दो प्रकार के संस्कार है संस्कार के अनुसार भाई जन्म होगा अच्छा तो ये क्या है? एक तो अनुभव से जन्म नहीं स्मृति के हेतु है है जैसे आप जो हिमालय देख रहे हैं और ऐसे ही जो है ना पत्थर देख रहे हैं इससे कोई पूर्ण पाप है पूर्ण पाप तो क्रिया से जंगेगा किससे जम देगा क्रिया प्रिया दे जम नहीं है क्रिया किसी भी प्रकार की नहीं है नाईक हो वाचिक हो मानस हो किसी भी प्रकार की क्रिया से जुड़ी अब ध्यान लेंगे और ज्ञान सामान्य पूर्ण पाप नहीं है अब देखिए अब कुछ लगने अपराध में ऐसे करता है इससे कोई पूर्ण पाप है संस्कार तो पड़ी जाते हैं होने अब देखेंगे आप तो दो प्रकार के संस्कार हुए इसमें प्रथम संस्कार क्या है वासना रूपा जो वासना रूप संस्कार को ने और को है स्मृति का हेतु वासना रूपा को यहाँ समझाते हैं इस वासना रूप संस्कार कैसा है स्मृति क्लेपेदवास के हेतु स्मृति स्मृति तथा क्लेप के ये संस्कार स्मृति का हेतु है तो आप जानते हैं ना स्मृति है तो वह तो क्लेष है तो वह स्मृति का हेतु है इसके कारण स्मृतियाँ आती है और क्लेश है तो वह क्लेश का हेतु क्लेश कौन है अदितया राग देश और ये संस्कार स्मृति का हेतु होते हैं और क्लेश के हेतु होते हैं बात ही, ही में तो इन संस्कार जो जो अनुभव सीजन जन्मे जो संस्कार है ना तो ये इनसे स्मृति भी आती है अनुभव सीजन में संस्कारों के द्वारा क्या होती है तथा अनुभ से जन संस्कारों के द्वारा भी होते है। कि देखना राग हुआ। तो राग भी तो क्या अज्ञात नहीं होती है तो, तो राष्ट्र अभिनिवेश ये जब चित्त की वृत्तियाँ होगी राधा द्वेश तो अज्ञात रहेंगी क्या नहीं होंगे ना तो ये कैसे हो जाएंगे आपके अनवोरूप हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे अनुभव और इनसे ये क्या होगा कि फिर और और राग द्वेश होंगे बस क्या यार तो ऐसा लगाएंगे कि ये वासना रूप संस्कार स्मृति के हेतु होते, होते हैं और क्लेश के हेतु होते हैं जैसे कि रागद्वेशनिवेश होने पर फिर उसमें उसके संस्कार पढ़ेंगे और फिर आगे क्या होगा रागद्वेश हो अब है ना अविद्यास्वीकार में होने से इनके संस्कार पड़े में फिर यही होगा तो ये सब अविद्या रागतवात्मा थे अनुभव नहीं है तो पंक्ति लगाएंगे स्मृति तथा अखिलेश के, के हेतु वासना रूप संस्कार इनसे अविद्या स्वीकार अगतवेश होंगे और विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ आती रहेंगी और अवनिवेश कर तो मृत्यु है ना मरण ग्राम विपाक हेतु तो विपाक किसे कहते हैं आयु और भोग तो जन्म जन्म में जो है ना पूर्व जन्म में किए गए धर्मांतम के अनुसार ही क्या होता है विवास होता है पूर्व जन्म में किए गए धर्मांतम के अनुसार विपाक होता है था जन्म अच्छी बुरी बुनियों में जन्म और आयु भी पूर्व जन्म में किए गए धर्मधर्म के अनुसार होती है उसी के अनुसार होता है तो कहते हैं कौन से संस्कार है वे दोनों प्रकार के संस्कार है वे दोनों प्रकार के संस्कार पूर्व भवादी संस्कृता की पूर्व भव का जन्म की पूर्व जन्म में निष्पादित होते है पूर्व जन्म में निष्पन्न किए गए होते हैं लग जाएगा वे संस्कार पूर्व जन्म में निष्पन्न किए हुए होते हैं या पूर्व जन्म में संचित किए हुए होते हैं नहीं है? नहीं। वे संस्कार पूर्व जन्म में संचित या पूर्व जन्म में निष्पादित होते हैं और देखो चित्त के धर्म आए है ना एक जगह निरोध लो निकालो कहा है जैसे निरोध धर्म परिणाम जीवन शक्ति चेष्टा ये सब आ गया था ये सत्य होगा उसको एक बार निकाल दो मिल गया वहाँ पर क्या था धर्म में संस्कार परिणाम जीवन चेष्टा सब चीज साथ कह रहे अब साथ में से संस्कार को निकाल दो कितने होंगे छह और ये चित्त के धर्म है कैसे है ये चित्त के धर्म है और ये दर्शन और वर्जिता मतलब ये क्या है कि ये अंधुरूप नहीं है नही आते है ना तो उसी इसी बात को यहाँ बता रहे हैं अब घटाइए यहाँ पर जो पंक्ति आगे आने वाली है कहा गया परिणाम अब क्रम आगे पीछे हो गया है पहले वाले से मिलाइए परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन और धर्म हो धर्म हुआ है ना धर्म सबसे देखो कौन सा नहीं है इसमें ठीक है अब लग जाएगा क्रम आगे पीछे हो गया है और कोई बात नहीं है कैसे है परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन और धर्म की तरह तेज संस्कार है ना ये संस्कार पूर्व जन्म में निष्पादित होते हैं तथा परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन तथा धर्म की तरह अपरिदृष्ट चित्त के धर्म है परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन और धर्म की तरह प्रत्यक्ष अनुभव आने वाले चित्त के धर्म है प्रत्यक्ष अनुभव आने वाले चित्त के धर्म है या अप्रत्यक्ष चित्त के धर्म है देख हाँ। कौन किसी के में है संस्कार तो संस्कार अलग हो गया देयम संस्कार साक्षात क्रिया ये समर्था देशुगर से संस्कारेश संस्कारों में किया गया संयम संस्कार का साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है लगा संस्कारों में किया गया, गया संयम संस्कारों का साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है क्या अच्छा न क्या देश काल निमित्ता बिना तेम अस्थित साक्षात करणम देश काल तथा निमित्त के अनुभव के बिना संस्कार न अस्ति ध्यान देना कि में नुँगी। नुँगी। संस्कारों में संयम करने से किसका साक्षात्कार होगा संस्कारों में संयम करने से संस्कारों का साक्षात्कार होगा तो संस्कार किस देश में पड़े संस्कार किसे? देश में पड़े किस स्थान में पड़े अपने जन्म ग्राम में हुए या दूसरे नगर में हुए वन में हुए तो देश के बिना संस्कारों का साक्षात्कार नहीं होगा साक्षात्कारों का साक्षात्कार होगा किस देश में हुए देश का भी पता चलेगा हैं तो जन्म स्थान जन्म जन्मदेश भी हो सकता है और किस काल में पड़े तो काल का भी पता चल जाएगा और निमित्त किस निमित्त से वे संस्कार पड़े क्या कारण आ गया था है ना जिस कारण ऐसी परिस्थिति बन गयी न, क्या कारण है माता पिता ने कुछ कहा या संबंधियों ने कुछ कहा क्या कराया या कैसा तो पंक्ति लगाएंगे क्या और देश काल तथा निमित्त के अनुभव के बिना मतलब देश के अनुभव के बिना काल के अनुभव के बिना तथा निमित्त के अनुभव के बिना तेसाम साक्षात्कार संस्कारों का साक्षात्कार नहीं होता है संस्कारों का साक्षात्कार किसके अनुभव के बिना नहीं होता है हाँ तो मतलब क्या संस्कारों का साक्षात्कार किसके साथ होगा निमित्त के अनुभव के साथ मतलब इनका वो भी होगा वो मतलब साक्षात्कार इनका भी साक्षात्कार साथ में होगा तो इनका साक्षात्कार क्या है कि देश काल निमित्त से पूरा पूर्व का पता चल जाएगा ना नस्कार साक्षात्नाथ पूर्व जाति ज्ञान उत्पद्य के योगिना इसम संस्कार साक्षात्नाथ इस प्रकार संस्कारों का साक्ष होने से योगी ना पूर्व जाति ज्ञान उत्पन्न से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान उत्पन्न होता है इस प्रकार संस्कारों का साक्षात्कार होने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान उत्पन्न होता है योगी को क्या होता है पूर्व जन्म का ज्ञान उत्पन्न होता है देश काल निमित्त से पता चल जाएगा बोला परत एवं एवं संस्कार साक्षात्कार एवं इसी प्रकार इसी प्रकार ही परत अर्थ है कि दूसरे के संस्कारों में संयम करने पर प्रश्न का क्या है दूसरे के संस्कारों में इसी प्रकार दूसरे के संस्कारों में संयम करने पर संस्कारों का साक्षात्कार होने से दूसरे के जन्म का ज्ञान दूसरे के जन्म का अपने जन्म का भी ज्ञान होगा और दूसरे के भी जन्म का ज्ञान होगा एवं कर जिस दूसरे के संस्कारों दूसरे के संस्कारों में संयम करने से दूसरे के संस्कारों का साक्षात्कार होने से दूसरे के पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है पूर्व जन्मों का साक्षात्कार हो जाता है ज्ञान पूर्व जन्मों का होगा ज्ञान होगा साक्षात्कार हो होगा पत्र इदम आख्यानक सुनिए इस विषय में यह कथान सुना जाता है ये योग के प्राचीन आचार्यों का वार्ता सुनी जाती है आख्यानता या आख्याय सुना जाता है संस्कार साक्षातु जन्म परिणाम क्रम अनुस्तों ज्ञानम प्रादुर थोड़ा पढ़ के पुराना पाठ